हो अपने भीतर अपने को पढ़े स्वयं को पहचाने ये त्योहार गुरुकुल में क्योंकि हम गुरुकुल में जैसे पढ़ाया जाता था उसी जैसे बालकों को पढ़ाते थे वैसे ही आरंभ से ऋषि एक एक ऋचा करके सभी ऋषियों को पढ़ते चल रहे हैं। और उसी विधा में पढ़ रहे हैं उसी वही उसी स्वरूप में पढ़ रहे हैं जैसे बालक ऋषिकुल में गुरुकुल में पढ़ते हैं हाँ तो एक तरह से हम प्राइमरी पढ़ रहे हैं जीवन की पहली कक्षा है तो वहाँ त्योहार भी होते हैं व्रत भी होते हैं सब कुछ होता है वहीं से सारा ज्ञान लेकर के ही बालक निकलते हैं हमने जाना कि पितृपक्ष था कि जब हमको पेड़ों को वनस्पतियों को वनों को और अधिक उपजाना था क्योंकि पेड़ ही पित रहें इन्हीं के आने से बनते हैं हम मूलता और साथ में श्राद्ध आदि कर्म करके जो निमित्त हमारे माता पिता हैं जो बर्तन बने और हम प्रकट हुए और जिस वस्तु से प्रकट हुए उसमें व्यापक रूप से योगदान यूँ तो पांचों तत्वों का है लेकिन वनस्पतियों का है सचराचर का है जो सारा संतुलन रखते हैं तो उन दिनों हम पेड़ लगाते हैं और पेड़ों को भगवान का रूप मानकर पूजने का संकल्प लेते हैं कि इन्हें हम कभी तोड़ेंगे नहीं नष्ट नहीं करेंगे और इनको ईश्वर का यज्ञ का मंदिर मान करके इनकी पूजा करेंगे ये तो परमेश्वर की यज्ञशाला है फिर आते हैं नवरात्र नवरात्र में हम आत्मज्वाला दुर्गा जिनके हम अभी सारी ये ऋचाएँ वेद पढ़ रहे हैं ये अमृत ज्ञान ले रहे हैं इनमें हम इस मन दशानंद की जो कि हम श्री कथा को भी साथ में लेके चल रहे हैं एक एक मन की इंद्रियों का जो दस इंद्रियां हैं उनकी विलासिता का उनके पापों का हर को आत्मज्वालाओं में जलाते हैं कि अब हम इन इंद्रियों को ईश्वर के श्री हरि के निमित्त ही प्रयोग करेंगे शरीर को भगवान का मंदिर मानेंगे मैला नहीं करेंगे और इस प्रकार नौ दिन नवरात्र मनाते हैं और दसवें दिन इस मन दशानंद की जो अंतिम दसवीं इंद्री का भी जो आसक्तियाँ हैं उन्हें भी भस्म करके विजयादशमी मनाते हैं दशहरा मनाते हैं क्या आज मैंने अपने भीतर के हर कोने को में से अंधेरे को मैल को असत्य और अज्ञान को निकाल दिया जला दिया आज मैंने दसों इंद्रियों पर विजय पाई है मेरा मन दशानन से दशरथ हो गया है और तन मेरा अवध है तो मैं विजयादशमी पे दशानन भाव का पुतला जलाता हूँ फिर आती है अमावस की काली अंधी अंधेरी रात लेकिन हम तो अपने जीवन के हर कोने से अंधेरे मिटाएं आए यहां तो चारों तरफ हमने ज्योतियों की सौगंध ली है ज्योतियों के ज्योतियों का ही उत्सव है ज्योतियों की ही राह है तो हर अंधेरे को रोशन कर दो हर और दिए जलाओ क्योंकि हम तो अब ज्योतियों की राह चल दिए हैं अब विषयों के अंधेरे हमारे पास नहीं है अब हम इतने अज्ञानी नहीं हैं कि विष से तो डरते हैं कोई कैदे खाने में जहर मिला है तो नहीं खाएंगे लेकिन विष से भी बड़ा विषय है शक्ति में जीते हैं तो हम ऐसा पाप अब नहीं दोहराएंगे यू हमने दिवाली मनाई और आज का दिन गोवर्धन है गो माने ज्योति खाली गोबर कहीं नहीं है ये गो माने ज्योति ज्योतियों की वर्धन का कब तो ज्योति ही ज्योति बढ़ाएंगे चारों ओर जगमग ज्योतियां तप और साधना की आत्मज्वालाओं की होंगी अब हम मैले कदापि नहीं आज का दिन यूं गोवर्धन पूजा का है यूँ तो गौओं का गोवर्ष का ही वो सब पर्वत बनाते हैं गोवर्धन बनाते हैं पूजते हैं लेकिन वो केवल बच्चों को उपमा के रूप में दिया जाता है उदाहरण के रूप में दिया जाता है अन्यथा गोविंद जो हैं गो माने ज्योतियाँ विन्द माने उत्पन्न करने वाले ज्योतियों को उत्पन्न करने वाले गोविंद अर्थात भगवान हैं गोवर्धन धारी हैं ज्योतियों का वर्धन और धारण करने वाले हैं और आज हम उनकी राह संकल्प पूर्वक चल हैं और इसी के साथ आज की ऋषा भी खोलने हम वेद की जो हमें पढ़नी है ऋषा का पाठ कर लें अर्थ सहित जो बोर्ड से लिया है हम सबने क्या कहा तम तमग्नि अमृत उत्तमे मृतम दधासी श्रवसे दिवे दिवे यस्ता ऋषा उभ्याय उभ याय जनमने मयाह कृणोशी प्रे आज के ऋषा है ऋषा जितनी भी चल रही हैं सब की सब ब्रह्म ज्वालाओं की स्तुति की है नवदुर्गाओं की स्तुति है आत्मग्नियों की स्तुति है नवरात्र जो हम मना आए हैं ऋषि उन्हीं को दोबारा दोहरा रहे और एक बात यहां विशेष है जिसे हमें बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना चाहिए कि बचपन है गुरुकुल का आरंभ है और चारों ऋषियों ने हर ऋषा में प्रत्येक छात्र को बारंबार उसको उसकी उत्पत्ति से जोड़ा है कि कैसे राख से आने में आने से वो बालक के रूप में आया आज आपको ये बात नहीं अच्छी लगती लेकिन कहा जो अपनी जड़ों से कट गया वो अपने से कट गया और जो अपने से कट गया अब वो पाएगा क्या वो तो अंधे धृतराष्ट्र से भी कहीं अधिक अंधा है यहां तक कि उसे ईश्वर की राह में भक्ति में कहीं कुछ नहीं मिलने वाला और उसकी उम्र सारा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा आशक्त जगत एक राह है कि संसार को आसक्तियों के वशीभूत होकर दिया जाए और दूसरा मार्ग है भक्त जगत आसक्त जगत और भक्त जगत इसे समझो वो व्यक्ति जो भौतिक जीवन में आसक्तियों को जी रहा है वो धर्मानुराग भी होगा तो ईश्वर से आसक्त संबंध ही करेगा वो भक्त कभी नहीं होगा यह कहना कि संसार को हम अलग ढंग से जिए और भक्ति अलग ढंग से जिए वो झूठे और मकारी की बातें हैं कोई नहीं जी सकता ऐसे कोई नहीं जी सकता किसम में प्राणी मात्र का भाव रख के जीना अलग बात है स्वामी जी लेकिन गृहस्थ और संसार जीना अलग है यह नितान्त छूट है उसे ईश्वर अब नहीं मिलेगा क्योंकि आसक्त जगत जब भी भक्ति में प्रवेश पाया उसने ईश्वर का नहीं होना चाहा, उसने गंडे का तावीज का तंत्र का मंत्र का और ईश्वर से कुछ पाने के लोभ को ही बढ़ाया अर्थात ईश्वर की राह को और भी गंदा और मैला किया और सारे संप्रदाय सारे मठाधीश चारों ओर विश्व में फैले हुए आसक्त मानसिकता जब भी धर्म में ईश्वर की राह में आती है तो वो प्रभु की राह को भी मेला घिनौना, बदनुमा बना देती है और बाकी भोले लोग इन्हीं मठों और संप्रदायों के पीछे प्रभु पाने की लालसा लिए भटकते चले जाते हैं आसक्त जगत क्या है कि किसी को अपना बनाना जब तुम चाहते हो मेरा घर हो जाए मेरा परिवार हो जाए मेरा संसार हो जाए तो भगवान भी तो मेरे हो जाएं ये आसक्त जगत भक्ति में भी बाज नहीं आता और यदि हम भक्त जगत में जी रहे होते तो जो कुछ है वो श्री हरि का है मैं भी तो निमित हूं ये शरीर उसका दिया रोम रोम उसका दिया हर कण वही तो दे रहा है तो पति भी हूं तो निमित्त ही तो हूं वरना तो ना रहने पुत्र हैं तो निमित्त ही तो पिता हूं उंगली बनाई नहीं बेटे कहा है ऐसा व्यक्ति जब भक्ति में आएगा तो वो ईश्वर को पाना नहीं चाहेगा वो ईश्वर का हो जाना चाहेगा ये भेद है यही कारण है कि ग्रंथ के ग्रंथ रखे हुए हैं मठाधीशों ने मठ के मठ सजाए हुए हैं भारत में नहीं सारे विश्व में और हर पूजा मैली है आसक्त जो है वो पूजा वो पाठ वो जप वो तप वो त्योहार वो व्रत सब गंदे और धुंधले हो जाते हैं यदि मेरी आसक्त माना स्थिति रहती है आसक्त व्यक्ति भक्ति में भी ईश्वर के अपमान करता है वो ईश्वर को अपना नहीं बनाना चाहता वो ईश्वर का हुनर उसे अपना बनाना चाहता है वो कुंभ मेरे आका गुलाम बनाना चाहता है ऐसे पातकी का उद्धार फिर कभी नहीं होता है और भक्त व्यक्ति यदि सचमुच वो भक्त जगत में है तो वो अनाशक्त है और गुरुकुल में इसीलिए प्रत्येक ऋचा में बालक को उसकी मट्टी से उसके उद्गम से जोड़ रहा है प्रत्येक ऋषि कि यदि ये आसक्त जगत में चला गया तो सारा गुरुकुल व्यर्थ हो जाएगा इसका जीवन बेकार हो जाएगा और आज जब भी मैं आपको आपकी सुधि दिलाता हूं तो आप सबको बुरा लगता है कि स्वामी जी बार बार क्यों हमें फिर वही राख दिखा रहे हैं और गुरुकुल में प्रत्येक ऋषि प्रत्येक ऋजा में प्रत्येक छात्र को बारम्बार इतना हटाते हैं कि वो कभी भी भक्त जगत से आसक्त जगत की तरफ झांकने भी ना जाए नहीं तो उसके जीवन का सर्वनाश है और आज हम सर्वनाशी जीवन ही तो जी रहे हैं भगवान के यहां भी बैठे हैं तो चेले चंदे हो जाए कुछ पैसा बटोर ले उसमें यकीन नहीं है कि जब प्रभु स्वयं दया करेंगे उसी में जी लेंगे ना जैसे रखेंगे रह लेंगे नहीं व्यवसाय होना चाहिए हाँ कोई ठगी हो कोई धंधा हो किस प्रकार से चेलों को मूड़ जाए और वो हमने पिछले तैतालीस बरस में वो नाटक यहाँ लखनऊ में रहते हुए बाहर से पधारे हुए देवताओं के भी देखे ज्योति का दर्शन आंख मुँह दो कहते हैं सोम सोम करो अकेले में बिठा के और धीरे से फ्लैश गन चला दिया कैमरे का अब भीतर झलमिल होगी बोले तुम्हें गुरु ज्योति का दर्शन हो क्या हाँ, अब पशु की तरह पीछे पीछे चलना यही तुम्हारा धर्म है तुम्हें भगवान तो मिल ही जाएंगे अब धोखा देना विश्वासघात करना पर ऐसे नाना नाटक नाना ना कथाएं और भूला जगत असावधानी में घूम रहा है इसीलिए वेद का ऋषि प्रत्येक ऋषा में बालक को उसके उद्गम से जोड़ता है कि सत्य सामने रहेगा तो आसक्त भाव कभी नहीं आएगा आज आप झूठ क्यों बोलते हो क्योंकि इन ऋचाओं को सुन करके भी जीते नहीं हो चलना नहीं चाहते थोड़ी देर में कोई धंधा सूझने लगता है कोई लोभ के वशीभूत हो जाते हैं तो फिर भाग खड़े होते हैं, जबकि श्री हरि ही श्रीहरिशराचर का भरण पोषण करते हैं अगर पैसे और के बिना आपका लड़का भूखा मर जाएगा तो चिड़िया कुत्ते बिल्लियां क्यों ना भूखी मर गई मुझे बताओ क्योंकि उन्होंने आपकी तरह असत्य को जीवन में नहीं डाला वरना उनपे ना राशन कार्ड है ना पैसे है ना बैंक बैलेंस है कहां से खाएंगे वो और आज भी उत्पत्ति का क्षण परमेश्वर के हाथ में है फिर भी तुम अभावग्रस्त हो डरे हुए हु, हो भयभीत हो भगवान कल क्या होगा बस यही भजन गारे हो गुरुकुल की पढ़ाई छात्र अपनी जड़ों को बारंबार दोहराते हैं सत्यनिष्ठ होते हैं पढ़ते हैं और इतना दोहराते हैं कि वो कभी भूल नहीं सकते सावधानी में भी आ आसक्ति उन्हें पकड़ नहीं सकती और जिसने सत्य को ठुकराया है और विद्वता के पाखंड में चला गया है जिसने वेद के इस मर्म को नहीं जाना है उसका पूजा पाठ जप तप सब कुछ व्यर्थ है आई इस ऋषा को अर्थ सहित लें आप क्यों बार बार प्रत्येक ऋषि हम मधुचंदा से आरंभ हुए हैं और आज जो ऋषत्व हमारे सामने अध्याय खुला है पाठ खुला है वो हमारे ऋषि हैं आंगिरस हैं है आंगिरस जो सुनहरी ज्योतियों का स्तंभ है और अंग अंग में ज्योतियों का रस बनके जीवन की ऊष्मा और गमक बनके हमें नित्य प्रवाहित है ये वो ऋषि है आए ऋषा कोले ले तम अग्नि आप तम अग्निह तम माने अंधकार को अग्ना माने जलाना भी होता यज्ञ करना भी होता त्व तम अग्निह तुम हर असत्य ज्ञान और अंधकार को भस्म करने वाले यज्ञ करने वाले ही महान आत्मा हे यज्ञ हर दुर्गंध और मैल को ज्योतियों से पवित्र करने वाले हे आत्मा हे यज्ञ अमृता अमृतत्व अमृतमय जीवन के क्षणों को तथा अमर राह को देने वाले उत्तम जो उत्तम है जो जीवन का अभिष्ट है जो मनुष्य मात्र का की दिशा है उस दिशा को दिखाने वाले मरतम दधासी इन मरणशील योनियों में गए जीवों को दधासी धारण कराने वाले हो श्रव से उत्पत्ति का ज्ञान उत्पत्ति के क्षण अमर रहा दिवे दिवे क्षण क्षण यज्ञों के द्वारा उनके जूठे भोजन को आत्मा में यज्ञ करते हुए सांस में धड़कन में ज्योति में और उनको उनकी नई संतति में उनको वरद करने वाले ही आत्मा ही यज्ञ यस्ता यज्ञान जिस प्रकार प्रत्येक क्षण मुझे मेरी अतृप्तियों का नाश करके मुझे तृप्त करते हो यदि तुम आत्मा होकर भोजन को यज्ञ में न बदलो तो मैं तो अतृप्तियों में सदा के लिए मर जाऊं मुझे भूख है मुझे प्यास है और मेरे पास ऊर्जा नहीं है तो मैं तो टूट गया तो यहा त्रिषण जिस प्रकार क्षण क्षण यज्ञ करते हुए निरंतर यज्ञ करते हुए आपने खाली बाहर को यज्ञ समझा है वेद का ये यज्ञ है जिसे दुर्भाग्य से आसत्य जगत कभी भी स्पष्ट नहीं कर पाया मठों को बनाया गुरुओं को बनाया कथाओं को उभारा लेकिन यह सत्य नहीं लाया कि यज्ञ से ही मुझे आज भी जीवन का प्रत्येक क्षण सांस धड़कन मिलती है अब मैं जानता नहीं हूं यज्ञ के द्वारा ही प्रतिक्षण वनस्पतियों में नई कोपलें खिलती हैं फिर फिर पुष्प उगते हैं और फिर फिर आना आता है मैं नहीं जानता हूं मुझे तो वो हवन ही यज्ञ होता है बस इतना ही मालूम है इससे आगे मैं जानता ही नहीं लेकिन वेद इस हवन को निमित हवन मानता नैमितिक यज्ञ है इस यज्ञ को पढ़ाने के लिए जो सचराचर की सांस है धड़कन है जीवन का प्रत्येक क्षण है और खबरदार इस सत्य से परे मत जाना आसक्तियाँ उठा ले जाएंगी और तेरे जीवन का इसका नहीं अनंत जीवन सर्वनाश को चले जाएंगे इसीलिए प्रत्येक ऋचा में बारंबार प्रत्येक ऋषि इस सत्य को फिर फिर दोहरा रहा है क्योंकि जिसने अपनी जड़ें खो दीं जिसने अपना उद्गम खो दिया उसने अपना रूप खोया है और जो अपने से अनभिज्ञ है वो दिशाओं को कैसे पाएगा वो कहा जाएगा इसलिए कभी मत भूलना उस खेत को उस घूरे को भी मत भूलना जो यज्ञ होकर पवित्र हुआ और पवित्रतम वनस्पतियों में लौटा है ऐसे ही वो वनस्पतियां ही यज्ञ होकर तुम्हारा रूप पाई है कभी मत भूलना इस बात को कभी दंभ में मत जाना जिसको दंभ मिल गया उसका राम खो गया वो रावण ही की राह पाएगा चाहे जितनी भक्ति कर ले भक्ति रावण भी करता है जिसमें विनम्रता नहीं है वो कभी ईश्वर नहीं पा सकता इसे सदा याद रखना तो कहा यस्ता ये आए विरक्त भाव से न कोई फीस मांगते हो न कोई इच्छा करते हो नारायण जीव मात्र पर न छावर हो प्रभु और उनकी जूठन को यज्ञों के द्वारा ज्योतियों में प्रकट कर उनकी प्रत्येक अतृप्ति को का नाश करके उन्हें पूर्ण तृप्तावस्था प्रदान करते हो प्रत्येक क्षण वो सोता है तो वो झाकता है तो और कोई पैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हाँ कोई राशन कार्ड नहीं सबको दे रहे हो मैं अपने करीब ही तो नहीं हो पाता वेद ही हैं जो मेरे भीतर के आंख खोलते हैं जिसे हम चक्षु कहते हैं और जब खुलता है अंतर का नेत्र तो दिखता है वो प्यार का सागर जो परमेश्वर है जिसकी गमक है रूम रूम मेरा तपरा स्निग्ध ज्योतियों से नहलाता है वो मुझे प्रतीक्षा वो मेरे लिए नाना प्रकार के अन्य वस्तुओं को भी लाता है और मेरे में ही यज्ञ करके उसे मेरे योग्य बनाता मेरी अतृप्तियों को दूर करता है और मैं दंभी रावण था दस इंद्रियों को दस मुंह बनाए मैं दसों द्वार बाहर भागता हूँ मुझे अपना कभी याद नहीं रहती कोई ध्यान नहीं रहता मैं सिर्फ आसक्ति जानता हूँ भक्ति से दूर दूर तक मेरा नहीं कोई रिश्ता ना था क्या बात है और लगता है कि सत्संग कराया मैं सत का संग सत का पता नहीं संग किसका कराया संग था आसक्तियों का और सत्संग गाता फिर हमें पढ़ना है जानना है उन्हीं छात्रों की तरह मैं आपको वेद पढ़ा रहा हूं क्या पढ़ पाएंगे हूं? हम हम सबको ईमानदारी से अपने से पूछना है इतने जीवन के मनोरम क्षण दिए विधाता ने उतने ही क्षण आसक्ति में तबाह कर दिए मैंने एक दुर्लभ जन्म मनुष्य योनि में मिला और वो भी यूं हो गया झाकना था भीतर अपने और झांकता रहा गली मोहल्ले अपने करीब ही कभी ना हो पाया तो क्या कहा यस्ता त्रिषाण उभय आए जिस प्रकार विरक्त भाव से तुम मेरी प्रत्येक अतृप्ति को हे गोविंद यज्ञों के द्वारा हे ब्रह्म ज्वालाएं आप सब मिलकर के संपूर्ण स्वर्ग था भीतर और नर्क दिए जाता था मैं बार आप मुझे तृप्त करते रहे जनमने माया जन्म से जन्म तक माया मुझको हम सबको किरणसी प्रय अच्छा सूर्य आज फिर हमें यज्ञ करो सामग्रियों को फिर वह हमें ग्रहण करो अपने शुरुआ में लाओ णोशी आज फिर जलाओ फिर यज्ञ करो हमारा प्रया प्रलय में अग्नियों की प्रलय में हमें रोम रोम भस्म सात कर जीवती के कणों में लौटाओ तथा सूर आज सूरज की राह दे दो वो अमर देवत्व का मार दो गोविंद हम एक पंगुता ही ना नारायण ऐसा ना हो आपके पुत्र हैं आप ही के द्वारा प्रकट है आपका नाम पाए आपकी राह धराए आपके जैसा स्वरूप हो क्योंकि बेटा तो पिता के नक्शे कदम जाता है आप ही तो रूप देते हो और याद करो पहले ऋषि में पहले सूख की अंतिम ऋचा में हमने एक प्रार्थना करी थी अपने ही आत्म यज्ञ से कि सा ना पीते सुनवे अग्नि सुपायनो भव सचस्व न स्वस्थ है सा न उसी भांति जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्रों को सुनवे अग्नय हे आत्मा हे यज्ञ जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्रों को अपना सर्वस्व देता हुआ उन्हीं में खो जाता है नाम देता गोत्र देता स्वरूप देता अपनी अर्जित संपत्ति यश देता और फिर उसी में व्याप्त हो जाता जन्म खो जाता उसका वो अपना सब कुछ अपने बेटे पे नौर करता है तो सह न पीते सुन वे उसी प्रकार हे पिता हे आत्मा हे यज्ञ हम सबको उत्पन्न करने वाले माने उत्पन्न करने वाले पिता उसी की भांति ही सुपायानुभाव हे पिता हे आत्मा ही, ही यज्ञ हमें अपनी शोभाओं से संयुक्त करो सच है ना हमें संयुक्त करो आत्म ज्योतियों से तथा आत्मा में स्थित कर दो सदा के लिए कि हे पिता आज जो आप यज्ञ कर रहे हो कल हम भी कर सकें हम अपने पिता को ये तो दिखा सकें कि आपके पुत्र इतने निखट्टू नहीं हैं कि जन्म दर जन्म आप ही उनकी जूठन को रख में बदलते रहो और वो खाली गैस के भड़ास लेते रहें और दंभ जीते रहें जिएं और मर जाएं नहीं पिता हम भी आपकी राह हैं आज सब कुछ आप करते हो आपने हमें हरूर से भयमुक्त किया है लेकिन हे पिता ये तो ज्ञान की योनी है हमें वो सत्य ज्ञान दें कि अब हम सचराचर को अपने पिता की भांति ही अपनी सेवाओं से उज्जवल उत्कृष्ट कर सकें हमें कोई सिद्धि नहीं चाहिए कोई तप नहीं चाहिए हे पिता हमें तो आपकी राह चाहिए आपका रूप चाहिए पुत्र हैं तो पुत्र भाव की सामर्थ्य चाहिए आज की ऋचा में भी ऋषि ने फिर वही दोहराया लेकिन इसे तुम भूल जाओगे जब मैं और मेरा आसक्त जगत जियोगे तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा तुम फिर उस निकृष्ट दलदल में खड़े होकर के अपने जीवन के क्षणों का सर्वनाश कर रहे होगे इसीलिए हमने देखा है कि प्रत्येक ऋचा में मन के खाली घड़े को उस बच्चे के बारंबार उसको खेत में खलियान में मट्टी सब कुछ दिखाते हुए कि कैसे यज्ञों द्वारा प्रकट होता है आगे मैं बताऊंगा ऐसे ही ग्रह और नक्षत्र कैसे प्रकट होते हैं अगले ऋषियों में कैसे कैसे बूंदें जुड़ती हैं एक एक कण ज्योति के जुड़ते हैं गगन में तो नन्ही नन्नी गोलियां बनती हैं फिर वो गोलियां जुड़ती हैं तो उल्काओं का रूप पाती है वे उलकाए जब उस गर्भ में ज्योतियों के बढ़ते रहते हैं तो धीरे धीरे वही ग्रहों नक्षत्रों का स्वरूप पाते हैं और वो जीवंत हो जाते हैं जैसे तुम्हारे घर में एक शिशु प्रकट हो जाता है इसे गीता में भी स्पष्ट किया है और जैसे दो रास्ते हैं उस ग्रह के भी गमन के एक नहीं है या तो वो अपनी मायाओं के विस्तार में फंसता हुआ अपना सर्वनाश कर दे महाप्रलय को चला जाए धूम्र केतु हो जाए और उसका संपूर्ण शरीर फिर से आकाश में बिंदुओं में विसर्जित हो जाए ये धूम्र मार्ग है जिसका पित्रयान है ये आवागमन है और दूसरा ग्रह है जो सूर्य की तरह दूसरा ग्रह है जो सूर्य की तरह अपनी आत्मज्योतियों को प्रज्वलित करता जो वेद की राह में हम पढ़ रहे हैं अपने ही जीवतियों के चक्र में सदा के लिए समाधिष्ठ हो जाए आत्मा में तो वो सूरज सा एक अनंत जीवन अमर रह पाए तो यहां भी कहा है किसी प्र जैसे बिंदु से बना है बनता ग्रह है एक जाता विसर्जित होने पित्रयान पर हम चिता की लकड़ियों पर जाते हैं वो अपनी मायाओं में भस्म होता है बात एक और दूसरा तथा दूसरा जो अपनी ही आत्मज्योतियों से अपने को ज्योतिर्मय बनाता हुआ सूरज की तरह रुद्रवल को धारण करता एक नित्य आयु पाता है और वो खुद तो जीता है बाकी ग्रहों का जीवन बन जाता है दो रास्ते हैं बोलो अपने भीतर झांकना या बाहर विषयों को खोजना से डरना और उसके बड़े भाई से लिपटना बोलो क्या करना है एक-एक में मैं बच्चों को पढ़ा रहा वो कभी चिंता द्वेश में क्रोध में आवेश में आके अपने जीवन का सर्वनाश नहीं करते वो ग्रहस्थ भी होते हैं तो दिव्य ग्रहस्थ होते हैं उनके बच्चों के पास भी सुंदर संस्कार होते हैं वो आपकी तरह चे चे चे चे करके नहीं जीते घोसलों से चिड़ियों की इतनी आवाज आती नहीं जितना शोर आपके घरों में होता है कोई किसी को सह नहीं पाता है ये सब क्या है ये सब क्या है कि जन्म तो मनुष्य के घर में हुआ पर इंसान बनने की समझ आई नहीं जिसने वेद के द्वारा अपने अंतर को नहीं खोजा उसने कभी प्रभु की राह नहीं पाई वो तो ईश्वर के घर पे एक लुटेरा बन के खड़ा हुआ मेरे को ये दे देना अरे वहां जाओ वहां मनोकामना पूरी होती है, है, है। लुटेरी मनोवृत्ति ईश्वर को भी ठगने वाली ईश्वर से जुड़ने वाली नहीं यही तो है आप हम सबके पास सोचो विचार करो सूफी भी कहते हैं कि खुद ही पा गया है वो तो खुदा भी मिल गया होगा खुद ही को पा गया है वो तो खुदा भी मिल गया और जो ढूंढेगा उसे आसमानों में खुदी से हट के अलग उसे शैतान भले मिल जाए खुदा तो नहीं मिलेगा वो मुझ में है मैं उसमें हूं दूरी नहीं संग है साथ है और आज उस सत को जानना नहीं चाहता केवल विषांतता में भटकना चाहता हूं और जीवन की हर सांस का सर्वनाश करना चाहता हूं और आज के ब्रह्म सूत्र को भी खोल लो क्या कह रहे हैं स्मर्य मानम अनुमानम स्याद इति ये ब्रह्म सूत्र है जो आपने ब्लैक बोर्ड से लिया व्हाइट बोर्ड से लिया है जो पीछे मारकर स्मर्यमाणम कि संपूर्ण स्मृतियों का भी जो मानना है अनुमानम जो उनके अनुमान है उसमें भी ईश्वर घटघटवासी है उसी को हमने वैश्वानर कहा है वही आत्मा है और वो हम सब में व्याप्त है वो मुझ में भी है और सब में है सर्वत्र है जिसमें ये जानते हुए ईश्वर मुझ में है सब में है और वही यज्ञों के द्वारा मुझे सांस और जीवन के क्षण दे रहा है जिसने सत्य को सदा सामने रखकर श्री हरि के निमित्त होकर जो जिया है भक्ति उसी का ज्ञान है और दूसरा कोई इसे पाता नहीं है जो अपने सेहट के मंदिरों में तीर्थ स्थानों में भगवान खोज रहा है उसे ईश्वर नहीं मिलेगा हम तो कहते हैं वहां जाकर के कुछ ऊर्जा लो और अपनी आत्मा के साथ अंतर्मुखी होके जुड़ना सीखो न कि वहां तुझे भगवान खड़ा इंतजार करता मिल जाएगा हाँ लाल हरी झंडी लिए हरी झंडी दे रहा आ जाओ लाल दिखाएगा तो भाग जाना हा? हा? ऐसा नहीं होता है हम हर जगह अपने को पढ़ने जाते हैं स्वयं को पहचानने जाते हैं सिले कहा दो रास्ते हैं। एक मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं ये असक्त व्यक्ति है क्योंकि असत्य जिया है वो हर चीज पाना चाहता है मकान पाना चाहता है दुकान पाना चाहता है मेरे हो जाए तो भगवान को भी तो पाना ही चाहेगा असत जो है दूसरा मार्ग है मैं ईश्वर को पाना नहीं ईश्वर का हो जाना चाहता हूं ये भक्ति ये भक्त जगत है ना टू पुजेस एंड टू बी पुजेस जो पाने का सुख है वो बहुत हीन है बहुत मैला है जो हो जाने का आनंद है वो वैकुंठ है कि वो तो सचराचर का है वो तो मेरा है रोम रोम मुझे प्यार दे रहा चलो आज उसके हो जाएं। कहें कि नारायण मैंने बहुत प्रतीक्षा कराई आप आप फिर भी सहज रहे थके नहीं हारे नहीं गोविंद आप मेरी जूठन को रक्त में बदलते रहे रोम रोम जिलाते रहे मेरी हर अतृप्ति को तृप्त करते रहे और मैं विषयांत जगत में ही भटकता रहा फिर भी आप थके नहीं उभय आए उभय भाव से बिना किसी इच्छा के आप मुझे सांसु धड़कन देते रहे और मैं निकृष्टतम जीवन जीता रहा घोड़े से परहेज करता रहा और घोरा बन के स्वयं जीता रहा तो चले नारायण आज से हम आपके हो गए अब तो हमारे हैं ही है अब तो सबके हैं आज से गोविंद हम भी आपके हो गए आज से हम आपके निमित्त बन के ही जिएंगे घर है तो नारायण आपका हम निमित्त है पति है तो निमित्त है पत्नी है तो निमित्त भाव है पुत्र है पौत्र है निमित्त भाव है नारायण सब में आप हम इन सब पर न्यौछावर हो करके जिएंगे तभी तो आप पर न्यौछावर हो पाएंगे और जब हम सभी पर को अपने में कब्जे में लाना चाहेंगे तो गए हम आप पर भी तो कब्जा जबाना चाहेंगे तो हम कुंभी पाक नरक ही तो जाएंगे जिए तो नरक मरे तो भी नरक ही नहीं मिलना है तो आज हम सब पर न्यौछावर हो जाएंगे तो कहा स्पर्माणम अनुमानम स्याद दो डिसिप्लिन है और देखो क्या आपके पूर्वज का गुरुकुल बालकपन कोमल बचपन ऋषि कैसे धो रहे हैं क्या आज भी हम धो पाएंगे क्या आज भी हम इस राह में जाना चाहेंगे क्या आज भी हम इस सत्य को स्वीकारना चाहेंगे क्या हम शर्मिंदा होंगे कि इतनी जिंदगी जो हमने जी है वो हर सांस ने उछावर रहा और मैं हर राह भटकता रहा उसके करीब ही नहीं होना चाहा जबकि वो रोम रोम बसा रहा हिरण स्तू आंगी रस बना रहा वो और मैं था कि बाहर विषय आसक्तियों में भटक क्या हम सुधरेंगे और क्या हम सुधरना चाहेंगे हमें पूछना है अपने आप से और यही हम मानस की कथा में पढ़ रहे हैं हम अपनी थोड़ा कथा में भी चलें क्योंकि कथाओं के द्वारा ही वेद पढ़ाने की परिपाटी गुरुकुल में भी है ये कहना कि वेद के काल में ये नहीं था फलाना नहीं था ऐसा कुछ नहीं है श्री राम की कथा साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पुराना इतिहास भी है और गुरुकुल में हर बालक के जीवन की जीवंत कथा है इसलिए अध्यात्म भी है यहाँ इतिहास उदाहरणार्थ है अध्यात्म हमारा बच्चे को उसका रूप देने का उद्देश्य है जहाँ उसकी दोनों मनोवृत्तियों को कि जब वो दस इंद्रियों को दसवों बनाता है तो वो रावण है दसवों वाला और जब इनका निग्रह कर लेता है तो उसका मन दशरथ है और तन वैकुंठ अवध है जिसका कोई वध नहीं कर सकता और जब दस इंद्रियाँ दसमोह बनती हैं तो जब मन रावण तो तन लंका हो जाता है जिसे उसके अपने ही इच्छाएं अतृप्तियाँ और विषय नित्य ईर्षा में द्वेश में अभाव में आतंक में क्रोध में अपान में चलाया करते हैं और जलते हैं हर दिन हम सब लोग कही सच नहीं और यदि अवध की राह होती यदि हमने मन दशानन का दसों इंद्रियों के अतृप्तियों का वध कर दिया होता अवध हो गए होते तो हर सांस उसके साथ जीने का सुख है आनंद है बड़ा मोहक रस है परमेश्वर मेरे साथ रोम रोम बसा जिए जाता है फिर दुख कैसा मैं तो प्रेम के सागर में गोते लगा रहा वो भाव है जो भी सेवा है वो न्योछावर है एहसान नहीं है मैंने आप पे कर दिया हम तो न्योछावर बन के जीते हैं एहसान किस पे करेंगे क्योंकि एहसान करने का स्वभाव तो मेरे बनाने वाले परमेश्वर का नहीं है वो भी न्योछावर होके सांसें दे रहा है तो ये रावण का स्वभाव हम कहां से पाएंगे कि सब पे ऐसान लादते फिर ना ये तो महानतम निकृष्टतम भाव है और जिसके पास ये भाव है वो भक्ति क्या पाएगा नहीं हम तो न्यौछावर होकर जीते हैं क्योंकि न्यौछावर होकर मुझ में मेरा पिता जी रहा मेरा परमेश्वर जी रहा है तो मैं लोभी दंभी कपटी छूठा और कुमार की कैसे हो जाऊं क्षणिक लाभ के लिए जन्म दर जन्म के पुण्य क्यों गंवाऊ और जबकि छोड़ के ये शरीर भी जाना है तो मैं पाप क्यों करूं हम लोग लंका में हैं, मन की लंका हम सब में बसी है लंकिनी मारी गई है और वो देवी थी संत ऋषि फकीर गाते हैं साधु सूरत संवारो ये सूरत ही है जब प्रभु की राह पर है तो देवी है और जब विषयाशत मन के साथ है तो यही लंकिनी है ये शापित हो जाती है और हनुमान घूम रहे हैं सारी लंका में न मान है न मर्यादा है सब पी करके उल्टे सीधे पड़े हैं हाँ कोई लक्षण नहीं है लगता है कलयुग सतयुग में भी आ गया था कहीं बन के लंका वरना आज तो सड़कों पे गलियों में हर जगह यही हो रहा है टीवी पर भी यही हो रहा है पहले खंडरों में मिलते थे भूत प्रेत राक्षस और कोई गलती से फंस गया वो ई हुए या हमारे विक्रमादित्य हुए बच्चों की कहानियों में पुराने जमाने में तब तो वो रात भर वहां बैठे वो उनकी लीला देखा करते थे आजकल आप टीवी में उन्हीं चुड़ैलों को डायनों को टीवी सीरियल की लीलाओं में देखते हैं अब खंडहर सबके घर में टीवी बन के आ जाते हैं कथाएं सुनाते हैं मन के संस्कार कुछ और मैले कर जाते हैं अब वो भक्ति का रस नहीं उन्हें उछावर बन के जीने का भाव है, और ये तो गुंगे का गुड़ है जो जीता है सो ही जानता है इसकी व्याख्या नहीं हो सकती इसे अभी व्यक्त नहीं किया जा सकता ये वो रस है जिसके आगे सारे विषय नीरस हो जाते हैं हनुमान जी को विभीषण से मुलाकात होती है तो धन्य हो जाते हैं हाँ मेरे मन की लंका में कहीं एक सोया प्रभु का अनासक्त भक्ति का एक भाव विभीषण भी, भी है बाकी तो आसक्त भक्ति पेशाची बन के नोचती है भगवान ये दे देना दे ये दे देना दे ये लॉटरी निकाल देना फलाना काम कर देना एक राक्षसी सी मेरी मनोवृत्ति और मुझे लगता है कि मैं कर रहा अथवा कर रही हूं भक्ति ये भक्ति नहीं है जो स्वयं नौछावर हो के दे रहा है वो सब जानता है वो मुझे जैसे रखेगा वैसे रह लेंगे उसके चरणों में बैठेंगे अतिशय कल्याण हुआ क्योंकि वो तो कल्याण ही तो उसका नाम है तो उसे मांगना कैसा मांग करके तो हम उसे छोटा कर रहे हैं कि तुझे याद नहीं है मुझे ये चाहिए था तू देना भूल गया तो हमने प्रभु को छोड़ा किया है कि वो भूल भी सकता है परमेश्वर तभी तो मांगा मैंने क्यों मांगू किसी से भी क्यों मांगू जैसे प्रभु रखेगा रह ली मौज है आनंद है लेकिन आज ये भाव हमारे मठा मठों मठाधीशों के भी नहीं है ग्रस्तों से उम्मीद कैसे लोभ लालच को जीना और लोभ काहे का रोटी का जिसे वो बनाता है और रोटी जो तन के लिए है तुम्हारे लिए नहीं जीव का भोजन भक्ति है तन का भोजन रोटी है तो रोटी ही कमाते रहे और भक्ति को गवाते रहे तो एक अतिरिक्त ना होते तो क्या होते तुम अरे भोजन तो तन की सुरक्षा है वो तुम्हारा धर्म है लेकिन तुम्हारा भोजन तो भोजन तन का है स्वाद मन का है जीव का भोजन भक्ति रस है आंगी रस है हिरण स्तूप आंगी रस है अपने को भी पढ़ नहीं पाए तुम जान नहीं पाए अपने आप और डरे रहे तुम पेट की भूख से और प्रभु की तुम्हें सुधी न आई मर गए तुम ही, वो है वो करेगा ये विश्वास ये यकीन ही नहीं था तो भक्ति कहां थी भक्ति तो अंतिम आस्था का नाम है और यदि प्रभु में यकीन था तो झूठ में विश्वास क्यों हुआ कपट में क्यों हुआ लोभ मोह और आसक्ति में तुम्हारा विश्वास क्यों हुआ तुम तो उधर क्यों गए तो एक सुया कोना मन का है मेरा जहां प्रातः काल के उभरते सूरज सा एक निर्मल किरण के जैसा अथवा एक नई अबोध शिशु के भोले उस ज्योतिर्मय रूप के जैसा एक भाव एक कोना है विभीषण बैठा तप रहा इस मन की लंका में तुम्हारी उपेक्षित है वो क्योंकि तुमने उसे अपने ही घर में तुमने भी उसे उपेक्षित किया हुआ है लंकापति के गीत गाते हो रावण की जय जयकार करते हो तुम भी विभीषण से घृणा करते भागवत की कथा में आता है महाराज उत्तान हैं एक छोटा सा प्रसंग ले लेते हैं आज महाराज उत्तान हैं उनकी एक पत्नी है जिसका नाम सुनीति है सुनीति के कोई संतान नहीं है तो सबके कहने पर उन्होंने दूसरा विवाह किया से देखो विभीषण की भी परीक्षाएं बहुत भारी है वही कथा सुना रहे सुरुचि से विवाह किया सुनीति से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई प्रहलाद आ ध्रुव <laughs> प्रहलाद ने ध्रुव महाराज बालक ध्रुव उत्पन्न हुए और सुरुचि से हुए कुमार उत्तम क्या नाम है उत्तम नाम है हां ध्रुव और उत्तम उत्तान पाद की जो ऊपर की ओर कदम उठाया आकाश को जा रहा हो और जो धरती से भी नीचे रसातल को विषयों में जा रहा हो उसका नाम क्या होगा फिर अधोपाद तो यहां महाराज उत्तान हैं है ये भाव है मन का ये विभीषण भाव है जो ऊपर को उठता हुआ श्री हरि की ओर जाना चाहता है इसकी भी परीक्षाएं हैं भागवत में भी हैं श्री कृष्ण की कथाओं में भी है महाविष्णु की कथाओं में भी हैं जगह जगह ये कथाएं आई हैं नाना पुराणों में तो उत्तान होना चाहता हूं मैं और अधोपात अधम स्थिति को चला जाता हूं मैं मेरी ही तो अवस्था है और दम्ब करता हूं कि कितना नीचे उतर गया मैं हमें उसमें भी फूला फूला फिरता हूं कि मैंने इतने निकृष्ट काम करने सीख लिए हैं और प्रभु से बिल्कुल कट के जी रहा हूं ना उनका रूप है ना रस है ना गुण है ना धर्म है ना स्वभाव है कुछ नहीं जो है सब रावण का सुरुचि और सुनीति यूं तो दोनों बहनें हैं लेकिन महाराज छोटी रानी सुरुचि को अधिक प्यार करता है ये जो मन उत्तानपाद है और यही हुआ है सुरुचि जो रुचि करो मैं वही करूं सत्संग में जो स्वामी जी कह रहे हैं क्या मतलब हम तो रुचि के पीछे भागेंगे यारबाजी करेंगे हाँ, धंधे करेंगे भक्ति से क्या लेना देना अरे जो सम्मान मिल रहा है मिल तो रहा ही है क्या फर्क पड़ता है अब क्या जरूरत नहीं तो ये सुरुचि है और सुरुचि का अगला भाव जो पुत्र है वो उत्तम है जो उत्तम है वो मेरा जो मुझे उत्तम लगे वो मेरा है और जो अधम लगे सो तेरा है तो उत्तम उत्तम चुनना अपने मतलब गिनना ये सुरुचि का बेटा उत्तम है और सुनीति जो नीतिगत हो जो धर्मगत हो जो शास्त्रगत हो जो नीति परक हो वो सुनीति है और उस पर अटल हो करके जीना ये बेटा ध्रुव है कि धर्म नहीं छोड़ना है स्वभाव नहीं बदलना है जगने तो कल भी छूटना है आज छूटता है छूट जाए नारायण कैसे छोड़ सकते हम ये सुनीति है इन कथाओं को वो हातिमताई वाली मत समझना यह विक्रम बैताल की नहीं ये तुम्हारे जीवन के बिलोई हुए क्षण है सुनीति अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है तो वो सु, सुरुचि जो है अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है उत्तम को तो चाहती है कि पिता की गोद उत्तान की गोद उत्तम को मिले और यही जब उत्तान की गोद में उत्तम आता है उत्तान पात हो जाता है तो भी तो उत्तम के पीछे दौड़े ये बढ़िया है ना ये मेरे लिए जो घटिया है बांट देते हैं उत्तम मेरा बाकी मार देती है तो यहीं से महाराज की आंखों पर भी चर्बी चढ़ जाती है और सुनीति के साथ होता दुर्व्यवहार उन्हें कुछ बास नहीं आता है और वो उसको देश से भी निकाल देते हैं। तो वो गांव से राजा दरबार से राजा के महल से बाहर निकलकर एक बियाबान छोटे से मंदिर में चीथड़ो में जीती है सुनीति और महलों का आनंद लेती लेते हैं उत्तम और सुरुचि ये मेरी जिंदगी है ये तेरी जिंदगी हम सब यही तो कर रहे हैं हम सब यही तो कर रहे हैं और अपने कपट मन से अपने को सही भी बता रहे हैं ध्रुव माता की आज्ञा लेकर विष्णु की गोद लेने बन को चल देते हैं और नारद जैसे गुरु मिल जाते हैं वो कहते हैं बाहर मत भाग भीतर जा राहत मिल गई हाँ थोड़ी तो जो सूफी वाली बात जो भी कही थी कि खुद ही को पा गया है वो खुदा भी मिल गया होगा वो भीतर चला गया है उसने खुद को जान लिया खुद ही को पहचान लिया है तब तो खुदा के मिलने की देर कहा है और हमने चाहिए हमें वो बाहर ही बाहर मिले भीतर हम कभी ना जाएं, बोर हो जाते हैं तो दूसरा मोहल्ला झाँग में चल देते हैं। उत्तम को राक्षसों असरों ने मार डाला सुरुचि भी पीड़ाओं को न सह सकी उत्तान पात का भी विनाश हुआ और सुरुचि को भी आत्मदाह करना पड़ा और हम भी चिता की लकड़ियों पर यही करेंगे सुरुचि जो बने बैठे हैं सुनीति जो बनना नहीं चाहते हो सुनीति आज भी मंदिर में गए लक्ष्मी जी को इतना सा चीथड़ा चढ़ा दिया गणेश जी को इतना सा धर दिया कुछ जय जय किया और उस बीरान मंदिर से क्या लेना जो उत्तम है साड़ी बढ़िया बढ़िया गहने वो तो मेरे लिए हैं लक्ष्मी जी के लिए चीथड़े है आ, क्या बात है सुनी आज भी मंदिर में है ध्रुव उसी के पास है लेकिन उत्तम और सुरुचि का चक्कर आज भी हर घर में चला हुआ है विभीषण लंका में अनाथ है उदाहरण दिया ये भागवत की कथा से और तुम सुरुचि को ही जियोगे तुम उत्तम को ही जियोगे तुम्हें सुनीति और ध्रुव से जय जय तो है बाकी ठेंगा जीना सुरुचि और उत्तम के साथ और जय जय कर लेनी ध्रुव की और सुनीति की यह हम सब की जिंदगी है पूछो अपने आप से बोलो है ना तो उनसे उनके पास बैठते हैं हनुमान जी विभीषण के पास तब वो बताते हैं कि अशोक वाटिका में असरों से घिरी हुई है जान की मैंने भाई को बहुत समझाया रावण को लेकिन उसने मुझे भी अपमानित करके भगा दिया कहा कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है तुम तो असुर कुल कलंक हो रावण ने क्या कहा और अगर बेटा कहीं पूजा भक्ति में लग जाए तो आप नहीं कहोगे कि ये तो कुल कलंक है अरे काम धंधे को जा क्या लंकाएं सजाए बैठे हो और सुनना चाहते हो कि लंका का विध्वंस हुआ कैसे अरे कितना साहस है आप लोगों में नुमान जी उनसे आज्ञा लेकर जाते हैं और वो ढूंढते हुए अशोक वाटिका में उसी अशोक वृक्ष के ऊपर जाके छिप के बैठ जाते हैं जहां वो कृष्ण का है तपस्विनी जानकी भी लंका में है ये सुधी है मेरी ये भक्ति है मेरी विभीषण मेरा भक्ति भाव है और बाकी सारी लंका एक घोरा बनी हुई है मन की मेरी मुझे इनको देखने की फुर्सत नहीं है कब का बाकी काम धंधे सोचते हैं ना मैं सुधरना जब चाहता ही नहीं हूं तो मुझे कोई सुधार कैसे सकता है के जाओ सत्संग क्या भरक पड़ता है एक किसान था उसने दूसरे किसान के साथ शर्त लगा ली उसने कहा दोड़ दो, दो पांच होते हैं उस दूसरे ने कहा नहीं चार होते हैं उसने कहा मैं तुझे मनवा दूं बोले मनवा दे तो सारे जानवर ले ले तू मेरे तो बोला फिर चल पंचायत मैं बोला चल पंचायत उठ के दोनों जब चलने लगे तो घरवाली ने समझाया है कि बावला हुआ है तेरा सिर फिर गया क्या दौड़ दो, दो चार ही होते हैं सारी पंचायत तुझे मनवा देगी बोले मनवा लेगी तब ना वो सर भी फोड़ लें तो भी मैं दौड़ दो, दो पाँच ही कहूँगा जानवर कैसे ले ले गए तो आपने भी कसम खा रखी है चाहे जितने सत्संग हो जाए हमने नहीं सुधरना दो, दो पांच ही करने नहीं तो मित्र एक क्षण का सत्संग मेरे भीतर उस अतिशय प्यार करने वाले परमेश्वर की चाहत को जगा देता है और जब छा जाती है खामोशी हरो तो उसका भाव उभरता है रोम रोम में उसका रोमांच होता है वो सुख के क्षणों का कहना क्या साधना तपस्या इस क्षण को ही तड़पती है मिल जाए और तुम हो के भीड़ ढूंढते हो अकेले में बोर हो जाते हो हरे कांत के वो क्षण वो खामोशियां हरोर फैली हुई आकाश भी झुकता चला आता है जब मेरा भाव मेरे अंतर के देवता से लिपट जाता है और जब कोई होता नहीं वहां पर वो होता है और फिर वो रोमांच वो सुख वो अमृत वो अति है ई स्तेर न सप्तम गंगे का गुड़ है वो ब्रह्मसूत्र में भी और हम हैं कि तो उस अमृत को नहीं पीना चाहते हैं भीड़ों के पीछे भागना चाहते हैं भीड़े लगाना चाहते हैं यशगान चाहते हैं और नहीं चाहते हैं तो अपने आत्मा गोविंद को श्री राम को नहीं चाहते हैं हनुमान जी पेड़ पर छिपे हैं नीचे करुण क्रंदन है मां जानकी का जो बारंबार सभी देवताओं को पुकारती है कि उसे मुक्त कर दे शरीर से ही ये तड़प असह है राघवेंद्र के बिना वो कैसे नहीं जी पा रही इन असुरों के बीच में शायद यहां आ गई होते तो आप सब लोग बता देते कि ऐसे जिया जाता है असुरों के बीच में सुखपूर्वक देखो हम हर घर में जी रहे हैं क्यों भाई बहुत सुंदर भाव है यदि हम मन को धोना चाहें तो है मैला बना के जीना चाहें तो मर्जी हमारी है अपने अपने मन को टटोलो मांगा था सोने का हिरन छोटा सा इस जीव ने बुद्धि ने अतृप्तियों के पीछे हम भी तो भागे थे दाता के हाथ बड़े मांगा था हिरन इतना सा मिली सोने की पूरी लंका और आज तड़प है जीवन में हर सांस पीड़ा में है राम नहीं तो चैन नहीं सुख नहीं आराम नहीं राम है तो विश्राम है आज जानकी की तड़प है और वही तड़प जो आज हम सब अपनी घर गृहस्थी में नित्य प्रति जीते हैं हर सांस जीते हैं और पता नहीं क्यों इस तड़प को ही सारे सुख बना लेते हैं जबकि उसका रोमांच है आंगी रस है वो हमारे ऋषि का नाम भी है और अंग अंग में प्रभु का रस है जरा ध्यान तो करो कितना रोमांच है